आज वेद स्वाध्याय में ऋग्वेद का एक मंत्र पढ़ा गया आज के मंत्र में भी एक विद्वान बोल रहा है बाकी मनुष्यों के लिए कह रहा है हे मनुष्य लोगो विष्णु कर्माणी पश्य तब विष्णु के कर्मों को देखो वेदों में ईश्वर के हजारों नाम बताए हैं उनमें से एक नाम है विष्णु विष्णु का अर्थ होता है सर्व व्यापक वे वेष्टि व्यापनौती सर्वम जगत स विष्णु जो सारे जगत में व्यापक है कण कण में विद्यमान है सर्व व्यापक है उसका नाम है विष्णु तो ईश्वर सर्वव्यापक है जो वस्तु सर्वव्यापक होती है सब जगह विद्यमान होती है क्या उसकी कोई शकल आकृति हो सकती है या नहीं हो सकती नहीं हो सकती जैसे आकाश सर्व है आकाश की कोई शक्ल नहीं कोई आकृति नहीं कोई उसकी फोटो नहीं आज तक आकाश की फोटो किसी ने नहीं, नहीं बनाई उसकी शकल है ही नहीं बनाएंगे कैसे पर वेदों को जब लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया अपनी सुविधा के लिए अपनी आसानी के लिए लोगों ने विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर की, की शक्ल बना ली आकाश की नहीं बनाई अब विष्णु जी का अवतार बना दिया फिर विष्णु जी का अवतार श्री राम जी को बना दिया फिर और आगे बढ़ा दिया ऐसे बहुत सारे अवतार बना दिए और विष्णु का सही स्वरूप नहीं समझा क्योंकि ऋषियों के सिद्धांत छूट गए वेदों की सही मान्यता छूट गई इसलिए लोग भटक गए तो हमें विष्णु शब्द से ये समझना है कि विष्णु सर्वव्यापक व्यापक ईश्वर का नाम है और जो वस्तु सर्वव्यापक होती है उसकी कोई शक्ल आकृति फोटो मूर्ति नहीं हो सकती उदाहरण के लिए आकाश जैसे आकाश की कोई फोटो शक्ल नहीं है ईश्वर की भी कोई फोटो शक्ल नहीं है मैं स्कूलों में कॉलेजों में जाता रहता हूं और विद्यार्थियों से पूछता हूं आप ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं हा मानते हैं फिर मैं पूछता हूं अच्छा ये बताइए ईश्वर एक है या बहुत सारे तो वो कहते हैं एक फिर मैं पूछता हूं अच्छा वो एक जगह रहता है या सब जगह तो कहते हैं सब जगह फिर मैं पूछता हूं जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपने भी कहा नहीं होनी चाहिए वो भी यही कहते हैं नहीं होनी चाहिए आधे कहते हैं होनी चाहिए आधे कहते हैं नहीं होनी चाहिए फिर मैं पूछता हूं अच्छा कोई उदाहरण बताओ एक ऐसी वस्तु बताओ जो सब जगह रहती हो और उसकी शक्ल भी हो एक उदाहरण बताओ वो एक भी नहीं बता पाए तो इसका अर्थ हुआ कि जब एक भी उदाहरण नहीं है सर्वव्यापक वस्तु की शकल होती है इस बात का एक भी उदाहरण नहीं है तो इसका अर्थ है ये बात गलत है सर्वव्यापक वस्तु की शक्ल हो ही नहीं सकती फिर मैं पूछता हूं अच्छा ये बताओ आपके घर में भगवान की फोटो रखिए बोले तो रखिए किस किस के घर में रखी है तो सब हाथ ऊंचा कर करते सबके घर में रखी फोटो अभी तो कह रहे थे भगवान की कोई शकल नहीं है अब शकल नहीं तो फोटो कहां से आ गई बिना शकल के फोटो बनती है क्या ऐसे तो बनती नहीं फिर मैं पूछता हूं अच्छा एक फोटो रखी है या बहुत सारी वो कहते हैं बहुत सारी तो मैं कहता हूं तो आप तो कह रहे थे भगवान है अब इतनी सारी फोटो कहां से आ गई तो ऐसे थोड़ा थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करते हैं हम बताने की के आपके घर में जो फोटो रखी है श्री राम जी की फोटो हो सकती है श्री कृष्ण जी की हो सकती है गणेश जी की हो सकती है शिव जी की हो सकती है हनुमान जी की हो सकती है बहुत सारी फोटो है पर इनमें से ईश्वर कोई भी नहीं ये समझना ईश्वर की कोई फोटो नहीं कोई शक्ल नहीं कोई आकृति नहीं, नहीं है कोई मूर्ति नहीं है अब ये लोग क्यों फोटो मूर्ति के पीछे लग गए इसलिए वेदों को पढ़ना छोड़ दिया ऋषियों के शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए इसलिए लोग भटक गए तो चलो वो तो जब सीखेंगे तब सीखेंगे आप तो समझ सकते हैं ना आप तो बुद्धिमान हैं पढ़े लिखे हैं हा या ना है आपको ना थोड़ी बोलेगा बुद्धिमान <laughs> नहीं सब कहेंगे हाँ तो बुद्धिमान है तो फिर बुद्धि का लाभ उठाना चाहिए बुद्धि ये कहती है कि जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शकल नहीं, नहीं।, नहीं हो सकती तो ईश्वर सर्वव्यापक है विष्णु शब्द उसका नाम है वेद का मंत्र है ईश्वर ने स्वयं बताया कि मैं सर्वव्यापक हूं बहुत मंत्रों में आई थी बात ईशावास्यम सर्वम इस मंत्र में भी है। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है चालीसवें अध्याय का पहला मंत्र ईश्वर सर्वव्यापक है हाँ जी कितनी सर्वव्यापक है ईश्वर ने राखा है लोगों का कहना है की कुछ रख लें जैसे कि आकाश का भी सिंबल बना लो बनाया आपने आकाश का सिंबल क्या आकाश का सिंबल बनाया आकाश समझ में नहीं आया आया कि नहीं आया हवा, हवा का कोई सिंबल नहीं बनाया और बिना सिंबल बनाए हवा भी समझ में आ गई आकाश भी समझ में आ, आ गया तो ईश्वर भी आ सकता है समझ में सही बात तो यह है कि लोग समझना चाहते नहीं दिक्कत ही कठिन तो है बहुत सारे कठिन है वो भी समझ में आते हैं आई ए एस की परीक्षा सरल है या कठिन है फिर वो तो समझ में आ जाती है आती है नहीं एम एस सी एमटेक सब समझ में आती है वो भी कठिन है सीए भी कठिन है वो भी समझ में आती है ईश्वर भी कठिन है वो भी आ जाएगा शर्त यह की मेहनत करनी पड़ेगी सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी लोग मेहनत करना नहीं चाहते सच्चाई को स्वीकार करने से घबराते हैं डर लगता है ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा मुझे समझ में आ गया आपको क्यों नहीं आएगा खूब समझ में आएगा बहुत ऋषियों को समझ में आ गया आपको भी आ जाएगा जो सत्य है अगर वो एक व्यक्ति को समझ में आ सकता है तो दूसरे को भी आ सकता है शर्त है कि बुद्धि और ईमानदारी दो दो हैं जिसके पास बुद्धि है आईक्यू लेवल अच्छा है और सत्य को स्वीकार करने की ईमानदारी है हिम्मत है उसको सब समझ में आ जाएगा और आईक्यू लेवल नहीं है और वो ईमानदार नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है उसको हम नहीं समझा सकते और ये दो चीज तो हमारी गारंटी हम समझा देंगे बुद्धि अच्छी हो और ईमानदारी हो तो हम समझा देंगे हमारे पास समझाने की सारी टेक्निक्स है वेदों में शास्त्रों में सारी टेक्निक बता रखी है कैसे बात समझाई जाती है इसके लिए समझने समझाने का एक शास्त्र है उसको बोलते हैं न्याय दर्शन क्या बोलते हैं न्याय दर्शन उसमें बड़ी लंबी विद्या बताई है कि कैसे बात को समझते है और कैसे समझाते हैं पूरी टेक्निक बता रखती है और समझने समझाने में कितनी गड़बड़ होती है वो सारी बता रखी है कहाँ कहाँ व्यक्ति गड़बड़ करता है कहीं जान के करता है कहीं अनजाने में करता है वो कितनी भूल गलतियां होती हैं वो सारी बता रखती तो शास्त्र को पढ़ें, तो पता चल जाएगा कि कैसे सच्चाई को समझा जाता है या समझाया जाता है तो उस किताब को मैंने कम से कम सौ बार पढ़ा इससे भी ज्यादा ही पढ़ा होगा सौ से अधिक बार पढ़ा न्याय दर्शक खूब मेहनत की उसमें पैंतीस चालीस साल हो खूब मेहनत की तो मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई कैसे पकड़ी जाती है और कैसे समझाई जाती है अब मुझे ईमानदार लोग कम मिलते हैं कठिनाई है इसको सीखना ही नहीं चाहते कोई कोई मिलता है समझदार जिसका आई लेवल भी अच्छा है और सीखना भी चाहता है उसको मैं समझा देता हूं उसको समझ में आ जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ईमानदार नहीं वो नहीं समझते कुछ ऐसे है समझना तो चाहते हैं पर बुद्धि का स्तर नहीं है तो वो भी नहीं समझ पाते जी बोलिए ईमानदारी की अलग अलग डेफिनेशन बना लेते हैं वो तो उनके घर की डेफिनेशन थोड़ी चलती मैं भारत में रहता हूं तो मेरे घर का कानून थोड़ी चलेगा यहाँ कानून तो वही चलेगा जो संसद बनाएगी तो ईमानदारी की डेफिनेशन भी वही होगी जो ईश्वर ने बनाई जो कानून बताएगा वो हमको समझना है और उसका पालन करना है हम अपने घर की परिभाषा बनाए उससे नहीं जी सकते वो तो ईश्वर सर्वव्यापक है उसका नाम है विष्णु और लोगों ने विष्णु का अवतार बना दिया यह ठीक नहीं है ईश्वर कभी अवतार लेता नहीं तो मंत्र कहता है विष्णु कर्माणी पश्यत जो सर्वव्यापक निराकार सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर है उसके कर्माणी कर्मों को पश्यत देखो ईश्वर के कर्म को देखो अर्थात ईश्वर के कर्मों को समझो ईश्वर क्या क्या काम करता है तो महर्षि दयानंद जी ने आगे भाष्य में बताया सृष्टि का निर्माण करना सृष्टि की उत्पत्ति करना यह ईश्वर का एक कर्म है दूसरा है सृष्टि का पालन करना ईश्वर संसार को बनाता है संसार को चलाता है सबकी रक्षा करता है सबको खाने पीने को देता है लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं संसार में और एक एक योनी में कितने असंख्य शरीर हैं, जैसे गाय है ये एक योनी है और गाय में फिर कितनी सारी नस्ल फिर एक एक नस्ल में कितने-कितने गौ हैं व्यक्तिगत तो ऐसे असंख्य जीव हैं, और इनको सबको ईश्वर खाने को देता है गाय को मिलता है खाना घोड़े को मिलता है गधे को मिलता है हाथी को मिलता है मगरमच्छ को मिलता है मछली को मिलता है सबके खाने की व्यवस्था करता ईश्वर तो ये है पालन रक्षा करना सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे अनाज फल फूल शाक सब्जी औषधि वनस्पति ये सारी चीजें बनाए ईश्वर ने और ये सारी चीजें बनाकर ईश्वर सबका पालन करता है ये उसका दूसरा काम है और एक समय आएगा जब ये सृष्टि पुरानी हो जाएगी और हमारे काम की नहीं रहेगी तो जैसे आप एक कार खरीदते हैं 10 साल 15 साल 20 साल चलाते हैं फिर वो कार घिस जाती है पुरानी हो जाती है फिर क्या करते हैं? स्क्रैप में डाल देते हैं, तोड़ फोड़ के खत्म कर देते हैं फिर दूसरी नई कार बनाते हैं। ऐसे इंजीनियर लोग मकान बनाते हैं 100, 200, 150 साल चलता है फिर वो भी घिस जाता है पुराना हो जाता है फिर उसको तोड़ देते हैं और फिर नया मकान बनाते हैं तो ईश्वर भी सबसे बड़ा इंजीनियर है उसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई ये भी तो घिसेगी जो चीज बनती है उसमें घिसावट होती है और एक दिन वो खत्म हो जाती है तो ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई करोड़ों वर्ष तक चलेगी और करोड़ों वर्षों के बाद यह सृष्टि भी घिस जाएगी इसमें क्षमता नहीं रहेगी आगे हमको जीवन देने की तब ईश्वर इस सारी सृष्टि का नाश कर देगा तोड़ फोड़ देगा जैसे इंजीनियर लोग पुराने मकान को तोड़ देते और फिर नया बनाते तो फिर ईश्वर दोबारा नई सृष्टि बनाएगा फिर बनाएगा ये ईश्वर के कर्म है सृष्टि को बनाना पालन करना और फिर विनाश करना अंत में नाश कर देगा और कुछ करोड़ वर्ष तक फिर वो प्रलय बनी रहेगी उसके बाद फिर ईश्वर बनाएगा नई सृष्टि तो ये तीन कार्य हो गए सृष्टि को बनाना पालन करना और नाश करना चौथा काम है सबके कर्मों का फल देना ठीक ठीक न्याय से सबके साथ न्याय करता है ईश्वर यह ईश्वर का चौथा कार्य है आपको क्या लगता है ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी न्याय न्यायकारी कुछ लोग कहते हैं वैसे तो न्यायकारी है तो कभी कभी वो अन्याय करता है हमारे साथ ऐसा कहते हैं लोग आपने सुना है कभी लोग कहते हैं ना कभी कभी तो अन्याय करता है वैसे तो ठीक है कभी कभी ऐसा होता तो हमने पूछा भाई वो कभी कभी क्यों करता है ऐसा रोज क्यों नहीं करता जब बाकी दिन न्याय करता है तो एक दिन अन्याय क्यों किया कारण बताओ अब चुप कारण कुछ है नहीं <coughs> तो हमें यह समझना है कि ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है वो कभी भी अन्याय नहीं करता एक तो हम ईश्वर के न्याय को समझ नहीं पाते हमारी योग्यता काम है बुद्धि कम है शक्ति कम है सामर्थ्य कम है ज्ञान विज्ञान कम है हम उसका न्याय एक तो समझ नहीं पाते दूसरी बात जब न्याय समझ में आता है तो उसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और तीसरी बात यह है कि अन्याय करते हैं दूसरे लोग और हम थोप देते हैं ईश्वर पे कहीं तीन लोगों ने पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया कंपनी चलाई तीन लोगों चार लोगों कुछ भी मान लीजिए चार लोगों ने पार्टनरशिप में कंपनी शुरू की और फिर आगे कुछ वर्ष के बाद एक दो पार्टनर्स के दिमाग में गड़बड़ हो गई लोभ आ गया स्वार्थ आ गया बेईमानी आ गई फिर उन्होंने गड़बड़ की और दूसरे पार्टनर्स को धोखा दिया अब ये धोखा किसने दिया पार्टनर्स लोगों ने जो उनके साथीदार थे अब इस बात को वो जो बाकी पार्टनर थे जिनके साथ धोखा हुआ वो समझते नहीं और वो सीधा ईश्वर पे आरोप थोप देंगे देखो साहब ईश्वर ने हमारे साथ कितना अन्याय किया हमने तो दिन रात मेहनत की और ये हमारा ये हो गया सारा धंधा चौपट हो गया फेल हो गए मार खाएंगे अब वो दोष लगाएंगे ईश्वर के ऊपर तो ये उनकी अविद्या है उनकी भूल है वो अन्याय किया दूसरे लोगों ने जो उनके व्यापारी पार्टनर थे भागीदार थे अन्याय तो उन लोगों ने किया उसका दोष ईश्वर पे नहीं डालना चाहिए पर अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। कोई भी इस तरह का नुकसान हो जाए गोदाम की छत तो गिर गई दुकान में आग लग गई बेटा परीक्षा में फेल हो गया कोई मुकदमा हार गया तो पहली, पहली गाली ईश्वर को देंगे हे hey ईश्वर तेरा सत्यानाश हमारा ये बिगाड़ दिया और वो बिगाड़ दिया अरे भाई ईश्वर ने नहीं बिगाड़ा है वो दूसरे लोगों का काम ईश्वर पे दोष नहीं लगाना चाहिए और जो लोग इस तरह से ईश्वर के दोष लगाते हैं उनको दंड भी मिलेगा यह भी ध्यान रखना आप भी सावधान हो जाए कभी आप भी ऐसा करते हो तो हां फिर दंड मिलेगा ईश्वर छोड़ता नहीं किसी को यह ठीक है वो दुखी नहीं होता आप उस पर झूठे आरोप लगाओ, वो दुखी तो नहीं होता पर वो छोड़ता भी नहीं न्याय से व्यवहार करता है एक व्यक्ति ने पूछा जी जब हमने ईश्वर को गाली दी और दुखी तो हुआ नहीं तो फिर दंड गाएगा है जब दुखी हुआ तब तो ठीक है भी, वो गुस्से में आये और बदला ले और दंड दे तब तो समझ में भी आता है जब हमने ईश्वर को गाली दी और वो दुखी तो हुआ नहीं फिर दंड जाएगा मैंने कहा अच्छा एक व्यक्ति पत्थर उठा के प्रधानमंत्री पर फेंक दे और प्रधानमंत्री सावधानी से ही ऐसे हटके बचे जाए और पत्थर की चोट लगी नहीं प्रधानमंत्री को तो क्या पत्थर फेंकने वाला अपराधी है या नहीं क्या उसको दंड नहीं दिया जाएगा दिया जाएगा ये थोड़ी है चोट लगेगी तो ही दंड भी आ जाएगा ऐसा थोड़ी है एक बार बुश के ऊपर के के तो सावधान हो गए और उन्होंने देखा रहे तो जूता फेंक रहा है वो ऐसे घूम गए और जान बचा ली चोट से बच गए वो ये तो उसकी चमत्कार है उसकी बुद्धिमत्ता है कि वो उसके आक्रमण से बचा लिया उसने अपने आप को ये तो उसकी बुद्धिमत्ता है पर पत्थर फेंकने वाले ने जूता फेंकने वाले ने तो अपराध किया वो तो अपराधी है उसको तो दंड मिलेगा हाँ जूता लग जाता तो और ज्यादा दंड मिलता अब नहीं लगा तो थोड़ा कम मिल जाएगा तो हम ईश्वर को गाली देंगे ईश्वर भले ही अपना बचाव कर ले दुखी ना हो पर अपराधी तो है हम लोग अपराधी हैं यदि हम ईश्वर को ऐसे गाली देंगे और ऐसे आरोप लगाएंगे ये सारे झूठे आरोप ईश्वर कभी कोई अन्याय नहीं करता किसी के साथ भी नहीं करता तो आज के पाठ में ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता किसी पर भी नहीं करता जब भी आपको कहीं अन्याय दिखाई दे उसका दोष ईश्वर पे कभी नहीं लगाना मनुष्यों पर लगाओ प्राणियों पे लगाओ प्रकृति पे लगाओ किसी पे भी दोष लगाओ उन चीजों का दोष है ईश्वर का कोई दोष नहीं ईश्वर ऐसे काम कभी नहीं करता अब मैं ये देखता हूं कि जो अज्ञानी लोग हैं स्वार्थी लोग हैं जब कोई उनका नुकसान होता है तो वो ईश्वर को गालियां देते हैं और एक नहीं बहुत सारे लोग देते हैं और रोज ही देते क्यों विकास जी आपको क्या लगता है लोग ईश्वर को गाली देते हैं या नहीं थोड़ी देते हैं या ज्यादा ज्यादा देते हैं मेरी गिनती से तो जितनी गाली ईश्वर खाता इतनी कोई भी नहीं खाता सबसे ज्यादा गाली वही खाता आप और तो कितने थोड़े से लोगों से मिलते हैं ना हमारी पहुंच कहां तक है 10,000, 20,000, 50,000 लोगों तक बस और ईश्वर का लेना देना तो सब लोगों से किसी का भी नुकसान वो फट गालियां देगा ईश्वर को तो यहाँ करोड़ों व्यक्ति रोज गालियां देते हैं ईश्वर को और वो चुपचाप सुन लेता है दुखी नहीं होता लेकिन अवसर आने पर उनको छोड़ता नहीं है दंड जरूर देता है जैसे प्रधानमंत्री में जूता फेंको पत्थर फेंको और वो अपना बचाव कर ले तो भी फेंकने वाला अपराधी है और उसको दंड दिया जाएगा ऐसे ईश्वर पे आप झूठा आरोप लगाएंगे आरोप लगाने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और ईश्वर समय आने पर उसको दंड देगा तो ईश्वर सदा न्यायकारी है पूर्ण न्यायकारी है उसके न्याय को देखें, समझने की कोशिश करें और जब समझ में नहीं आए तो ये कहेंगे, हमारी समझ में नहीं आया ये मत कहो की ईश्वर ने अन्याय किया ये को हमारी समझ में नहीं आया और जहाँ समझ में आ जाए वहां स्वीकार करो देता ईश्वर? हाँ वो आपसे पूछ के नहीं देगा नहीं। वो अपने कानून से देता है जैसे भी अपराध किया। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, ठीक है वो फल देने में स्वतंत्र है उसको मालूम है कब किस कर्म का फल देना है कहाँ देना है आपकी इच्छा से नहीं देगा वो अपनी इच्छा से देगा एक उदाहरण देता हूँ आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाए एक बारहवीं कक्षा का विद्यार्थी है और वो परीक्षा दे रहा है बोर्ड की परीक्षा है फाइनल एग्जाम तीन घंटे की परीक्षा है और वो उत्तर लिख रहा है प्रश्न पत्र के उत्तर लिख रहा है एक घंटा हो गया लिखते लिखते और जो परीक्षा के वहां इन्विजिलेटर वो वहां चक्कर लगा रहा है और वो खड़ा होकर पढ़ने लगा ये विद्यार्थी क्या लिख रहा है उसने देखा तो गलत उत्तर लिख रहा है ठीक नहीं लिख रहा क्या वो परीक्षक उस चालू परीक्षा में उस विद्यार्थी का हाथ पकड़ लेगा कि तुम्हें गलत नहीं लिखने दूंगा पकड़ेगा अच्छा उसको बता देगा तुम गलत लिख रहे हो नहीं, नहीं। ये भी नहीं बताएगा अब बताइए वो क्यों नहीं बताता परीक्षा का नियम तीन घंटे तक आपकी स्वतंत्रता है आप जो मर्जी लिखो सही लिखो गलत लिखो आधा लिखो पूरा लिखो आउट ऑफ सब्जेक्ट लिखो जैसे मर्जी लिखो हम कुछ नहीं बोलेंगे यही तो परीक्षा है तो तीन घंटे तक परीक्षा कुछ नहीं बोलेगा विद्यार्थी स्वतंत्र है कुछ भी करे इसी तरह से ईश्वर हमारा परीक्षा और हम उसके विद्यार्थी हम परीक्षा दे रहे हैं हमारी परीक्षा चल रही है और ये जो जीवन की परीक्षा है ये भी तीन घंटे की है घंटा तो बहुत लंबा आता है कई वर्षो का पहला घंटा बचपन है दूसरा जवानी है तीसरा बुढ़ापा है उसके बाद मृत्यु की घंटी बजेगी टाइम इज ओवर अब नंबर लगेंगे अब बीच में कैसे लगा देगा इसलिए फिर भी कभी कभी वो बीच में भी लगाता उसका नियम ऐसा है स्कूल की परीक्षा में तो बीच में नंबर नहीं लगते ईश्वर की परीक्षा में बीच में जो भी लगते हैं, उसका सिस्टम थोड़ा इससे अलग है लेकिन वो नियम पक्का है कि वो हाथ नहीं पकड़ेगा स्कूल का परीक्षक तो बताएगा भी नहीं जब तुम गलत लिख रहे हो और ईश्वर ने हमको परीक्षा में इतनी सुविधा दे रखी है वो बीच बीच में बताता भी रहता है हर समय बताता रहता है कि तुम गलत कर रहे हो मत करो ये अच्छा काम है ये कर लो इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है वो अपने नियम से व्यवस्था से फल देता है कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में देता है कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में देता है दूसरे में फिर कुछ का तीसरे में चौथे में पांचवे में जब भी उस कर्म का फल देने का समय आएगा ईश्वर अपने ठीक समय पर उस व्यक्ति को उस कर्म का फल देगा एक व्यक्ति शराब पीता है सिगरेट पीता है उल्टे सीधे काम करता है इसी जन्म में उसको कैंसर हो जाता है बताइए इसी जन्म में दंड मिल गया कि नहीं और एक चोर चोरी करता है उसको पकड़ के पुलिस जेल में डाल देती है कोर्ट उसको जेल में डाल देती है तो इसी जन्म में कर्म किया इसी जन्म में फल मिल गया एक व्यक्ति व्यायाम करता है ब्रह्मचर्य का पालन करता है संयम से खाता पीता है सात्विक भोजन खाता है और ऋतु अनुकूल खाता है आयुर्वेद के हिसाब से खाता है उसकी आयु बढ़ जाती है और स्वस्थ रहता है बलवान रहता है बुद्धिमान बनता है इसी जन्म में कर्म किया इसी जन्म में फल मिल गया तो कुछ कर्मों का फल अब भी मिलता है और कुछ कुछ कर्मों का फल तत्काल भी मिलता है जैसे ही कोई व्यक्ति चोरी करेगा चोरी कर ली चोरी करते ही उसके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाएगी ये तत्काल दंड है उसके दिमाग में टेंशन हो जाएगी कोई मेरी चोरी पकड़ ना ले कहीं मैं फंस ना जाऊ पकड़ा गया तो क्या होगा वो सारे जीवन भर टेंशन में रहेगा मैंने चोरी की मैंने चोरी की मैंने हेरा फेरी की मैंने रिश्वत ली मैंने घोटाला किया वो ईश्वर उसको तत्काल दंड देता है और उसका दंड चालू ही रहता है जब तक वो नहीं स्वीकार नहीं कर ले और बता नहीं दे भाई मैंने चोरी की ये मेरा चोरी का माल वापस लो मेरी जान छोड़ो जब तक वो ऐसा नहीं कर ले तब तक तो उसकी टेंशन खत्म नहीं होती तो ईश्वर की व्यवस्था को समझना है बहुत सारी व्यवस्था है थोड़ी मोटी मोटी भी समझ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा मोटे मोटे नियम है ईश्वर न्यायकारी है बोलिए अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है बुरे कर्म का बुरा फल देता है बिना कर्म किए फल देता नहीं और यदि कर्म किया तो फल जरूर देता है माफी का कोई कानून नहीं हुआ कोई कंसेशन नहीं है कोई छूट छाट नहीं इतना भी समझ में आ गया तो बेड़ा पार लोगों को इतना ही समझ में नहीं आ रहा वो क्या सोचते हैं हम घोटाले करेंगे भगवान तो भूल जाएगा क्योंकि दिनेश जी भूल जाता है क्या <laughs> बहुत सारे लोग इसलिए घोटाला करते हैं कुछ तो भूल जाएगा सारे थोड़ी याद रखेगा इंसान भूल जाता है तो भगवान भी कुछ तो भूल ही जाएगा और वो ये सोचता है जो हमारे बुरे बुरे काम है वो तो भगवान भूल ही जाए ऐसा सोचते हैं वो भूलने वाला नहीं है और जो हमारे अच्छे अच्छे काम है वो सब याद रखे ईश्वर वो सारे याद रखे और हमको उसका अच्छा अच्छा फल दे दे और बुरे बुरे काम है हमारे उनको भूल जाए ऐसा लोग सोचते हैं ये सारी भ्रांतिया हैं ईश्वर कोई कर्म भूलने वाला नहीं है चाहे अच्छा करें चाहे पूरा करें सारे कर्म याद रखेगा ठीक समय पर फल देगा छोड़ेगा नहीं किसी को बस वो सूत्र याद करने वेद का सिद्धांत है बोलिए मेरे साथ दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है वही इतना भी याद कर लेंगे तो बेड़ा पार ठीक है जी मंत्र पूरा कर दें। विष्णु कर्माणी पश्च्य सर्वव्यापक परमात्मा के कर्मों को देखो ये तो व्रता पश्पाशे जिसके दिए सामर्थ्य से हम व्रतों का पालन करने में समर्थ होते हैं व्रत का मतलब ये संतोषी माता का व्रत नहीं है कोई शुक्रवार शनिवार का व्रत नहीं है बुधवार मंगलवार का लोग तो इसी वो व्रत समझते आजकल वो व्रत रखने हुए लोगों ने नवरात्रि चल रही है ना तो कोई व्रत कौन सा रखता है कोई कौन सा रखता है कोई हनुमान जी का मंगलवार को रखता है कोई शनि देव का शनिवार को रखता है कोई संतोषी माता का शुक्रवार को रखता है ये कोई व्रत नहीं व्रत है संकल्प सत्यम व्यामी न अन वेद में लिखा है सत्य बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा ये है व्रत तो ये संकल्प ले मैं अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा सच बोलूंगा अन्याय नहीं करूंगा न्याय से व्यवहार करूंगा ये है व्रत अहिंसा का पालन करूंगा हिंसा नहीं करूंगा अंडे मांस नहीं खाऊंगा शाकाहारी भोजन खाऊंगा व्यायाम करूंगा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा मन इंद्रियों पर संयम रखूंगा हर रोज यज्ञ करूंगा ईश्वर का ध्यान करूंगा ये है व्रत तो ये सारे व्रतों का पालन करने में हम समर्थ हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं ईश्वर के दिए शक्ति सामर्थ्य से यथा जिसके दिए सामर्थ्य से हम इन व्रतों का पालन कर पाते हैं ईश्वर हमको बहुत शक्ति देता है अच्छे काम करने में हमारी खूब मदद करता है खूब सहायता करता है कि अच्छे अच्छे काम करो अच्छे अच्छे संकल्प लो फिर हमारा खूब उत्साह बढ़ाता है ताकत भी देता है और समाज की ओर से भी हमको सहायता मिलती है जो व्यक्ति अच्छे संकल्प लेकर चलता है उसके लिए पूरी मेहनत करता है बुद्धिमत्ता से काम करता है ईमानदारी से काम करता है तो ईश्वर समाज के लोगों के मन में भी प्रेरणा देता है कि भाई तुम इसकी सहायता करो इसको सपोर्ट करो ये अपना काम पूरा कर सके तो समाज भी उसको सहायता देता है और ईश्वर भी और जो आलसी पुरुषार्थीन, मूर्ख बेईमान होता है उसको न ईश्वर सहायता देता है न समाज कोई नहीं देता वो जीवन में फेल हो जाता है तो परमात्मा के दिए सामर्थ्य से हम इन सत्य भाषण आदि व्रतों का पालन करने में समर्थ होते हैं तो ऐसे जो सर्वव्यापक ईश्वर है विष्णु उसके कर्मों को देखो जिसकी शक्ति से हम जी रहे और इंद्र से युज सखा अब इस मंत्र में इंद्र शब्द का अर्थ है जीवात्मा इंद्र शब्द का अर्थ ईश्वर भी होता है जीवात्मा भी होता है राजा भी होता है सेनापति भी होता है बहुत सारे अर्थ होते हैं यहां जीवात्मा है तो इंद्रस्य जो इंद्रियों के साथ वर्तमान जीवात्मा है इंद्रियों का प्रयोग करने वाला इंद्रियों का उपयोग करने वाला जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का यज्ञ योग्य सखा मित्र वो विष्णु परमात्मा जीवात्मा का योग्य मित्र है वो उसका सदाई मित्र है मित्र उसको कहते हैं जो स्नेह रखता है जो प्रेम रखता है उसको मित्र कहते हैं और मित्र को देखकर कर आदमी खुश हो जाता है कि हाँ भाई आज तो हमारा दोस्त आया बहुत दिनों के बाद मिला मित्र को देख के आप प्रसन्न हो जाते तो ईश्वर सबका मित्र है सबसे स्नेह रखता है सबसे प्रेम रखता है सबकी रक्षा करता है सबको सहायता देता है ऐसे मित्र का हमें सम्मान करना चाहिए उसका आदर करना चाहिए उसकी भावनाओं को समझना चाहिए उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए उससे लाभ उठाना चाहिए तो वो हमारा मित्र है सदा से मित्र है सदा ही मित्र रहेगा हम भले अपनी मित्रता में गड़बड़ कर दें ईश्वर अपनी मित्रता में कभी गड़बड़ न करता है ना करेगा हम उसकी बात सुने नहीं सुने उसकी सलाह माने नहीं माने वो फिर भी नाराज नहीं होता और कभी दुखी नहीं होता और ईश्वर ऐसा कभी नहीं सोचता कि ये नालायक लोग मेरी बात मानते तो है नहीं अब छोड़ो आज के बाद सृष्टि बंद अब नहीं बनाएंगे ईश्वर ऐसा कभी नहीं सोचता वो हमेशा सलाह देता ही रहता है अच्छे काम की सलाह देता ही रहता है बुराई से हमको बचाता ही रहता है हम लोग उसकी बात सुनते हैं नहीं सुनते है। कोई मानता है कोई नहीं मानता कोई थोड़ी मानता है कोई ज्यादा मानता है कोई बिल्कुल नहीं मानता अगर नहीं मानता तो भी ईश्वर परेशान नहीं होता दुखी नहीं होता और उसकी सहायता करना बंद नहीं करता हमेशा उसको सहायता देता ही रहता है बार बार उसको दंड दे करके भी वो सुधारता ही रहता है क्योंकि दंड के बिना कोई सुधार का दूसरा उपाय नहीं दंड तो देना ही पड़ता है उसके बिना कोई सुधारता नहीं ये नियम इसलिए इस बार बार दंड देता रहता है पशु बनाएगा पक्षी बनाएगा वृक्ष बनाएगा कुत्ता सुअर सांप बिच्छू मगरमच्छ क्या क्या बनाएगा पर वो छोड़ेगा नहीं वो सुधारना नहीं छोड़ेगा अपना काम जारी रखेगा हम मार खा खा के थक जाएंगे क्योंकि हम अल्प शक्तिवान हम अनंत काल तक मार नहीं खा सकते हमारी क्षमता इतनी नहीं है पर ईश्वर नहीं थकेगा वो सर्वशक्तिमान है वो दंड देता जाएगा हम गलतियां कर करके थक जाएंगे वो दंड दे दे करके नहीं थकेगा इसलिए अंत में वो ही जीतेगा हम हार जाएंगे जब बहुत मार खा लेंगे तब भगवान से कहेंगे अच्छा भाई अब तो थक गए हम, बस और और नहीं मार खा सकते अब हमारा मोक्ष कर दो अब हमारा पीछा छोड़ा दो इस दुनिया से तो इस प्रकार से ईश्वर को अपना मित्र समझे वो हमारा योग्य मित्र है सदा से मित्र है सदा ही मित्र रहेगा तो हम उसकी मित्रता को समझें और उसका पालन करें ये बातें आज के मंत्र में बताई थी